श्री श्री श्रीरामकृष्णकथामृत सप्तम परछेद ब्रह्मसम तथा श्री श्रीरामकृष्ण प्रताय शिक्षा श्री श्रीरामकृष्ण प्रताप प्रति पश्युष्माक ब्रह्मसम प्रवचन श्रूयते चेतन सेवाचक भाव सुबोधो अहमे हरिसभा नीता आचार्य अभवत कसन पंडित तर नाम इति, उक्त ईश्वर नीरस अस्माक प्रेम भक्ति द्वारा, तर सरसता संपादनी एकता वाचं शुवा अहम निर्वाग तदा तदाक आख्या स्मृत कशन बालको अवदत् मम मतुलालिए नैके हया स एक गोशाला हयाह, इदानिम गोशाला यदि भेद तदा हयाह नारहन्ति, गवाम रेव एवं लोका हया रेव गवा एवं संभव आलापम आलाप्ला लोका एतच कि मत चिंतिक नस्था हाँ कचन भक्त अस्वस्थ न गौरव नास्था हाष्यम श्रीरामकृष्ण पश्य हा। पस्यभो यो स एव निरस इत्युच्यते एतद एव बुध्यते य ईश्वर कीदश वस्तु कदापू न अभूतवा अहंकर्ता मे मम अज्ञान जीवन जीवनस्य उद्देश्य निमज्ज श्री श्रीरामकृष्ण प्रतापं प्रति पश्यं त्वम अधीत विद्य असी बुद्धिमान गंभीरात्मा चेशव तथा त्वम अभवताम यथा अभवताौरंदौ दौभ्रातरौ प्रवचन तर्क विवाद वाद विसंवादौद तो भूरी जात भूय किमेतस्योचते अधुना अधुनाशेषं मन आचिंत अभितो निधे अधिश्वरम संप्रति झंपेन पत प्रताप आम महोदय परम नास्तह तदे क्रियते यथा तन्नाम ख्याति श्री राम सैतरामकृष्ण हसन छया सत्यम एक उच्यते तम स्थिति सर्व कहती किंतु कीय्दीन एक अभी न स्था एक आख्या शुणु क्यचिज्जन गिरे उपरी एक गृह आसत कुटीरगृह भूरिपरीश्रमो गृह निर्मित कियद्दीनमे एक घोरझंझा सगता कुटीर गृह विवेपनम अभवत तदा ग्रिह रक्षार्थं सो अत्यन्तं उद्विनों जाता है अवदत् हे पवनदेव पश्यत गृह भंगम मां काशी तात पवनदेव तो किमें न शुति गृहमार स्म तदा सजन एक उपाय आविष्कृतवा तेना शुत हनुमुत्र तदव स्मर तद झटि उतवा गृह भंगम मनुमत गृह तवना सपा तथा गृहमर्मणाते को वाचं शुणोती असत्त हनुमत हनुमत्दय अत्युच्चारण अपश्यकमें न जात तदा वक्त आरभे तात लक्ष्मणवेश लक्ष्मणवे तदपी अपरिया तदा, तदा अवदत राम से गृहराम से गृह पश्य भंगम्मा काम सपाई तेनाली न जात गृहमर्मराय मानव भज्य स्म तरक्षणी सजनों गृह तो निर्गमन साम वा तो निलक्ष्म गृह प्रताप प्रति केशवनाम थया नक्षणीय यमपतवरेया तदया जुन तद युवादी कर्तव्य समस्त मनो निधे तत्म सागरे झंपेन पतुक्त श्री प्रभु तदुनीय कंठन मधुर गान गाँव प्रवर्तना मज्ज मज्ज मज्जसागरे मम मन तलातल पातान्वेषण प्राप्त रे मन प्रेमरत्न प्रताप प्रति अभी गान प्रवचन पिवाद तत्स भूरिजात इधान निमज किंच एकद्रे मज्जन तो स्मृति अय तो अमृतसागर है एक चिंत्यता यदेत मनुष्य उन्मत्ति मदिकेरचित मनुष्य उन्मादोती अहम नरेन्द्रम अवदम प्रताप महाशय नरेन्द्र क श्रीरामकृष्ण सोस् कशन बालक अहम नरेन्द्रम अवदम पश्यश्व रस सागर किं ते इच्छा न जायते यद रस सागरे निम्जन कुरिया अस्त मन्वस्य एक मितम रसम अस्थ मक्षिका असि तदा उपविश्य रस सेवनम कर नरेन्द्र अवदत अहम कपाल उपवेश मुख्य प्रसार प्रसार्य सीविष्ये अहम पृवा कथम प्राते कथम उपवेक्ष्यसी सो अवद अतिक दूर गेत मैं प्राणे व्यपेय तदा अहम अवदम हंत सागरे सच्चिदनंदसागरे तत्म नास्त अयम तो पीयूष सिंधु तदव मज्जन तो मरण नवती नर अमर ईश्वरचित उन्मत्तिष्यो विकृतमस्तिको न संजाते भक्ता प्रति अहम तथा मकेत नाम अज्ञान रासमलिनालीमत एकचनमोका उच्यते येण कृत ब्राह्म अमुकजन कृत एक वचन न पुनः के उच्य ईश्वरेक्ष अंजा अहम करोमी एक नाम अज्ञान हे ईश्वर कर्ता, अहम पुनः अकर्ता तम स्वामी, यमी अहम नाम ज्ञान हे ईश्वर मे न कितन्मद न मकम एक काली गृह न मदीय ना सामजो ममक तदीय वस्तु एकतत्कलपरिवारस कि ममकीन सर्व तदीय वस्तु एकम ज्ञान मदीय वस्तु मदीय वस्तु तत्सकस्तुसु प्रधानमेंनाम दया कवल ब्राह्मु प्रीतिमा अस् अथवा पिवार सदस्य प्रीतिमा अस्नाम माया कवल देशीयजनसु प्रीति दधे इम माया लोके ोकेशुतिधीयोकेशुतिदत्थम भक्ति समुद्भूतं, सभूत मनसो बद्धो ईश्वरा विमुखो इत्यते शुकते दशेषा आसन